इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्धरस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले हे नाथ मेरा कहना उचित अनुचित न मानिएगा भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा यानी हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी यानि आपका अनुगामी सेवक हूँ यह जगत जानता है फिर भला कैसे सहा जाए धूल के समान नीच कौन है परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा आज मैं श्रीराम यानी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं श्री जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे अच्छा हुआ जो आज सारा समाज आकर एकत्र हो गया आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूँगा यानी छोड़ूँगा नहीं लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक यानी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा भागना चाहते हैं सारा जगत भय में डूब गया तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब सोच समझ किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सखुचा गए श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही हे भाई राज्य का मध सबसे कठिन मध है जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया वे राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही यानी पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो भरत सरिखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है अयोध्या के राजा की तो बात ही क्या ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है यानी फट सकता है अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याने के सूर्य को निगल जाए आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दे मच्छर की फूक से चाहे सुमेर उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है हे तात् गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच यानी जगत को रचता है परंतु भारत ने सूर्य रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया यानी दोनों को अलग-अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भारत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है भारत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता हे रघुनाथ जी कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता यहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर कर और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे भरत जी अपनी माता कैके की करनी को समझकर यानी याद करके संकुचाते हैं और मन में करोड़ों यानी अनेक कुतर्क करते हैं सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर कर न चले जाए मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है पर वे अपनी ओर समझ यानी अपने और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें कुछ भी करें मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं माता जी की, की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते यानी स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं उस समय भरत की दशा कैसी है जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है भरत जी का सोच और प्रेम देख उस समय निषाद विदेह हो गया यानी देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया मंगल शकुन होने लगे उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा सोच मिटेगा हर्ष होगा पर फिर अंत में दुख होगा भरत जी ने सेवक यानी गोह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे वहां के वन और पर्वत समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न यानी भोजन पा गया हो जैसे ईत की भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक आधिदैविक और तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम उत्तम देश और राज्य में जाकर सुखी हो जाए भारत जी की गति यानी दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है अधिक जल बरसना न बरसना चूहों का उत्पाद टिड्डियाँ तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन छह उपद्रवों को कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो सुहावना वन ही वह पवित्र देश है विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसका मंत्री है यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम यानी शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है पर्वत राजधानी है शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी आनंद या उत्साह है स्वामी अमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये सात अंग हैं। राजा राजा को सेना सहित जीतकर निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं मानो यही चतुरंगिणी सेना है पानी के झरने झर ज़र रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं वे मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं चकवा चकोर पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है बेल वृक्ष तृण सब फूल और फलों और फूलों से युक्त है सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर कर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा हे नाथ ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और और सघन हैं हैं, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशिसी सी रच दी है हे गुसाई ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहा श्री राम की पर्णकुटी छाई है यहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है जहां सुजान श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा, इतिहास सुनते हैं, सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर कर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पा वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ यानी वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता प्रेम अमृत है विरह पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। के श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए भरत जी ने प्रभु श्री प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी जलन मिट गया मानो योगी को परमार्थ यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं यानी पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं सिर पर जटा है कमर में मुनियों का यानी वल्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं जटा धारण किए हैं श्याम शरीर है सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल रघुकुलंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है हर्ष शोक सुख दुख आदि वे सब भूल गए हे नाथ रक्षा कीजिए हे गुसाई रक्षा कीजिए ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे भरत जी पीठ पीछे थे इससे उन्होंने देखा नहीं अब इस ओर तो भरत जी का सरस प्रेम और उधर <coughs> स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते यानी उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति यानी दुविधा का वर्णन कर सकता है वे सेवा पर भार रखकर रह गए यानी सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे कहीं वस्त्र गिरा कहीं तर्कस कहीं, कहीं बाण कृपा श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं <coughs> कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता उस प्रेम को मैं कुबुद्ध किस प्रकार कहूँ भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है यह तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है उसे गांडर कहते हैं भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख देवता भयभीत हो गए उनकी धुख दुखी धड़कने लगी देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया तब कहीं वे मूर्ख चेते और भूल भर बर, बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट यानी निषाद राज से मिले प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले तब लक्ष्मण जी ललक कर यानी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे सीता जी ने उन्हें उठा उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर यानी सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया सीता जी ने मन ही मन ही आशीर्वाद दिया क्योंकि वे में मग्न हैं उन्हें देह की नहीं है सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा उस समय ना तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है मानो प्रेम से मन परिपूर्ण हो रहा है वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प, विकल्प और और से शून्य है। उस अवसर पर केवट, यानी हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले फिर प्रेम में पुलकित होकर केवट यानी राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे वे कहने लगे जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक आनंदित होकर उससे मिले यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी यानी मिलने के लिए व्याकुल जाना तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस उसका उस उस प्रकार का रुक करते हुए यानी उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जैसे करोड़ों घड़ों धड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया यानी प्रतिबिंब एक साथ दिखती है समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो सबसे पहले राम जी कैके से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता जगत ईश्वर के अधीन है किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौसल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए तदनंतर मुनीश्वर जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का देख देख कर उतर गए ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय यानी अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहमकर अपनी आंखें बंद कर ली सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज बधिक के वश में पड़ गई हूं मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली उस समय पृथ्वी पर करुणा यानी करुण रस छा गया सीता जी सबके पैरों लग लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुए स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो सीता जी और सब रानिया स्नेह के मारे व्याकुल हैं तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर यानी जगत माया है इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ कथाएं यानी बातें कही तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूस दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया मानो राजा आज ही मरे हो फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए जिनका नाम पाप रूपी रूई के यानी तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं यानी गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए जब शुद्ध हुए दो दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले हे नाथ सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं भाई शत्रुघ्न सहित भरत को मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है अतः आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिए यानी लौट जाइए आप यहाँ हैं और राजा अमरावती यानी स्वर्ग में हैं अयोध्या सोनी है मैंने बहुत कह डाला यह सब बड़ी ढिठाई की है हे गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, राम तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो तुम भला ऐसा क्यों ना को लोग दुखी हैं दो दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं यहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के यानी आध्यात्मिक आधि भौतिक और दैविक तापों को हर लेती है असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत प्रकार के फल फूल और पत्ते हैं सुंदर शिलाएं हैं वृक्षों की छाया सुख देने वाली है वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है तालाबों में कमल खिल रहे हैं जल के पक्षी कूज रहे हैं भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित तो होकर विहार कर रहे हैं कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भरकर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियां यानी अंटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद यानी भेद प्रकार गुण और नाम बता बताकर देते हैं लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं अर्थात आप साधु हैं <coughs> आप हमारे प्रेम को देखिए दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए आप तो पुण्यात्मा हैं हम नीच निषाद हैं श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है देखिए कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है जैसे राजा है वैसा ही उनका परिवार और प्रजा भी होनी चाहिए हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देख कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर ले लीजिए आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है हे स्वामी हम आपको क्या देंगे भीलों की मित्रता तो बस ईंधन यानी लकड़ी और पत्तों ही तक है हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हम लोग जड़ जीव हैं जीवों की हिंसा करने वाले कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे सब उनके भाग्य की सराहना कर रहे थे और प्रेम के वचन सुनाने लगे उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपना प्रेम का निरादर करते हैं यानी धिकार देते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश यानी रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना सब मायाएं, यानी पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया है उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए सीता जी समेत दोनों भाइयों यानी श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कर कुटिल रानी कैके भरपेट पछताई वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है किंतु धरती बीच यानी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा अथवा